अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर्जनादन तत्कर्मणि घोरे मोजयसी केशव जीवन का सत्ति कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से यदि कर्म से उपलब्ध है तो उसका अर्थ होगा कि वो हमें आज नहीं मिला हुआ है श्रम करने से कल मिल सकता है यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है वो हमारा स्वभाव नहीं है अर्जित वस्तु है यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है उसे हम विश्राम में खो देंगे जिसे हम कर्म से पाते हैं उसे निष्कर्म में खोया जा सकता है निश्चित ही जीवन का सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कर्म करने से मिलेगा जीवन का सत्य मिला ही हुआ है उसे हमने कभी खोया नहीं उसे हम चाहें तो भी खो नहीं सकते हैं हमारे प्राणों का प्राण वही है फिर हमने खोया क्या है हमने सिर्फ उसकी स्मृति खोई है उसकी सुरती खोई है हम केवल जो है हमारे पास मौजूद उसे जान नहीं पा रहे हैं हमारी आंख बंद है रोशनी मौजूद है हमारे द्वार बंद है सूरज मौजूद है सूरज को पाने नहीं जाना द्वार खुले सूरज मिला ही हुआ है कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र के पहले सांख्य योग की बात कही है कृष्ण ने कहा जो पाने जैसा है वो मिला ही हुआ है जो जानने जैसा है वो निकट से भी निकट है उसे हमने कभी खोया नहीं वो हमारा स्वरूप है तो अर्जुन पूछ रहा है यदि जो जानने योग्य है जो पाने योग्य है वो मिला ही हुआ है और यदि जीवन की मुक्ति और जीवन का आनंद मात्र ज्ञान पर निर्भर है तो मुझ गरीब को इस महाकर्म में क्यों धक्का दे रहे हैं? कृष्ण ने सांख्य की जो दृष्टि समझाई है अर्जुन उस सांख्य की दृष्टि पर नया प्रश्न खड़ा कर रहा है दो शब्द सांख्य की दृष्टि को समझ लेने के लिए जरूरी है दुनिया में सारे जगत में मनुष्य जाति ने जितना चिंतन किया है उसे दो धाराओं में बांटा जा सकता है सच तो यह है कि बस दो ही प्रकार के चिंतन पृथ्वी पर हुए हैं, से सारे चिंतन कहीं ना कहीं उन दो श्रृंखलाओं से बंध जाते एक चिंतन का नाम है सांख्य और दूसरे चिंतन का नाम है योग बस दो ही सिस्टम से सारे जगत में जिन्होंने सांख्य का और योग का नाम भी नहीं सुना है चाहे अरस्तु चाहे सुखरात चाहे अब्राहम चाहे इजिल चाहे लाओस से चाहे कन्फ्यूसियस जिन्हें सांख्य और योग के नाम का भी कोई पता नहीं है वे भी इन दो में से किसी एक में ही खड़े होंगे बस दो ही तरह की निष्ठाएं हो सकती सांख्य की निष्ठा है कि सत्य सिर्फ ज्ञान से ही जाना जा सकता है कुछ और करना जरूरी नहीं कर्त्ते की कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है प्रयास की प्रत्न की श्रम की साधना की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी खोया है हमने वो खोया नहीं केवल स्मृति खो गई है याद पर्याप्त थे रिमेम्बरिंग पर्याप्त थे करने का कोई भी सवाल नहीं है योग की मान्यता है बिना किए कुछ भी नहीं हो सकेगा साधना के बिना नहीं पहुंचा जा सकता है क्योंकि योग का कहना है अज्ञान को भी काटना पड़ेगा उसके काटने में भी श्रम करना होगा अज्ञान कुछ ऐसा नहीं है जैसा अंधेरा है कि दिया जलाया और अज्ञान चला गया अंधेरा कुछ ऐसा है जिसे एक आदमी जंजीरों से बंधा पड़ा है माना कि स्वतंत्रता उसका स्वभाव है लेकिन जंजीरें काटे बिना स्वतंत्रता के स्मरण मात्र से वो मुक्त नहीं हो सकता है सांख्य मानता है अज्ञान अंधेरे की भांति है जंजीरों की भांति नहीं इसलिए दिया जलाया कि अंधेरा गया ज्ञान हुआ कि अज्ञान गया योग कहता है अज्ञान का भी अस्तित्व है उसे भी काटना पड़ेगा दो तरह की निष्ठाएं हैं जगत में सांख्य की और योग की कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को सांख्य की निष्ठा के संबंध में बताया है। उन्होंने कहा है ज्ञान पर्याप्त है ज्ञान परम है अल्टीमेट टीज ने ठीक ऐसी ही बात यूनान में कही है। सोक्रोटीज को हम पश्चिम में सांख्य का व्यवस्थापक कह सकते हैं सोक्रोटीज ने कहा है ज्ञान ही चरित्र है कुछ और करना नहीं है जान लेना काफी है जो हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं कृष्ण मूर्ति जो भी कहते हैं वो सांख्य की निष्ठा है वो निष्ठा ये है कि जानना काफी है to know the false as false is enough गलत को गलत जान लेना काफी है फिर कुछ और करना नहीं पड़ेगा वो तत्काल गिर जाएगा कुंद कुंद ने समय सार में जो कहा है वो सांख्य की निष्ठा है ज्ञान अपने आप में पूर्ण है किसी कर्म की कोई जरूरत नहीं है अर्जुन पूछ रहा है कि यदि ऐसा है कि ज्ञान काफी है तो मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म में उतरने के लिए आप क्यों कहते हैं? तो मैं जाऊं कर्म को छोड़ू और ज्ञान में लीन हो जाऊं यदि ज्ञान ही पाने जैसा है तो फिर मुझे ज्ञान के मार्ग पर ही जाने दें। अर्जुन भागना चाहता है और ये बात समझ लेनी जरूरी है कि हम अपने प्रत्येक काम के लिए तर्क जुटा लेते हैं अर्जुन को ज्ञान से कोई भी प्रयोजन नहीं है अर्जुन को सांख्य से कोई भी प्रयोजन नहीं है अर्जुन को आत्मज्ञान की कोई अभी जिज्ञासा पैदा नहीं हो गई है अर्जुन को प्रयोजन इतनी सी ही बात से है कि सामने वो जो युद्ध का विस्तार दिखाई पड़ रहा है उससे वो भयभीत हो गया है वो डर गया है लेकिन वो ये स्वीकार करने को राजी नहीं कि मैं भय के कारण हटना चाहता हूं हम में से कोई भी कभी स्वीकार नहीं करता कि हम भय के कारण हटते हैं अगर हम भय के कारण भी हटते हैं तो हम और कारण खोजकर रेशनलाइजेशन करते हैं अगर हम भय के कारण भी भागते हैं तो हम ये मानने को कभी राजी नहीं होते कि हम भय के कारण भाग रहे हैं हम कुछ और कारण खोज लेते हैं अर्जुन कह रहा है यदि ज्ञान बिना कर्म के मिलता है तो मुझे फिर कर्म में धक्का क्यों देते ज्ञान पाने के लिए अगर अर्जुन ये कहे तो कृष्ण पहले आदमी होंगे जो उससे राजी हो जाएं लेकिन वो फॉल्स जस्टिफिकेशन एक झूठा तर्क खोज रहा है वो कह रहा है कि मुझे भागना है मुझे निष्क्रिय होना है और आप कहते हैं कि ज्ञान काफी है तो कृपा करके मुझे कर्म से भाग जाने दें उसका जोर कर्म से भागने में है उसका जोर ज्ञान को पाने में नहीं ये फर्क समझ लेना एकदम जरूरी है क्योंकि उससे ही कृष्ण जो कहेंगे आगे वो समझा जा सकता है अर्जुन का जोर इस बात में नहीं है कि ज्ञान पाले अर्जुन का जोर इस बात पर है कि इस कर्म से कैसे बच जाए अगर सांख कहता है कर्म बेकार है तो अर्जुन कहता है सांख ठीक है मुझे जाने दो सांख ठीक है इसलिए अर्जुन नहीं भागता है अर्जुन को भागना है इसलिए सांख ठीक मालूम पड़ता है और इसे इसे अपने मन में भी थोड़ा सोच लेना आवश्यक है हम भी जिंदगी भर यही करते हैं जो हमें ठीक मालूम पड़ता है वो ठीक होता है इसलिए मालूम पड़ता है सौ में निन्यानवे मौके पर जो हमें करना है हम उसे ठीक बना लेते हैं हमें हत्या करनी है तो हम हत्या को भी ठीक बना लेते हैं हमें चोरी करनी है तो हम चोरी को भी ठीक बना लेते हैं हमें बेईमानी करनी है तो हम बेईमानी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें जो करना है वो पहले है और हमारे तर्क केवल हमारे करने के लिए सहारे बनते फ्राइड ने अभी इस सत्य को बहुत ही प्रगाढ़ रूप से स्पष्ट किया है फ्रायड का कहना है कि आदमी में इच्छा पहले है और तर्क सदा पीछे वासना पहले है दर्शन पीछे इसलिए वो जो करना चाहता है उसके लिए तर्क खोज लेता है अगर उसे शोषण करना है तो उसके लिए तर्क खोज लेगा अगर उसे स्वच्छता चाहिए तो उसके लिए तर्क खोज लेगा अगर अनैतिकता चाहिए तो उसके लिए तर्क खोज लेगा आदमी की वासना पहले है और तर्क केवल वासना को मजबूत करने का स्वयं के ही सामने वासना को सिद्ध तर्क युक्त करने का काम करता है इसलिए फ्रायड ने कहा कि आदमी रेशनल नहीं आदमी बुद्धिमान है नहीं सिर्फ दिखाई पड़ता है आदमी उतना ही बुद्धिहीन है जितने पशु फर्क इतना है कि पशु अपनी बुद्धिहीनता के लिए किसी फिलोसफी का आवरण नहीं लेते पशु अपनी बुद्धिमानी को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते वे अपनी बुद्धिहीनता में जीते हैं और बुद्धिमानी का कोई तर्क का जाल खड़ा नहीं करते आदमी ऐसा पशु है जो अपनी पशुता के लिए भी परमात्मा तक का सहारा खोजने की कोशिश करता है अर्जुन यही कर रहा है कृष्ण की आंख से बचना मुश्किल अन्यथा अगर सांख्य की दृष्टि अर्जुन की समझ में आ जाए कि ज्ञान ही काफी है तो अर्जुन पूछेगा नहीं कृष्ण से एक भी सवाल बात खत्म हो गई वो उठेगा नमस्कार करेगा और कहेगा जाता जैन फकीरों के मोनिस्ट्रीज में आश्रम में एक छोटा सा नियम है जापान में जब भी कोई साधक किसी गुरु के पास ज्ञान सीखने आता है तो गुरु उसे बैठने के लिए एक चटाई दे देता और कहता है जिस दिन तुम्हारी बात समझ में आ जाए उस दिन अपनी चटाई को गोल करके दरवाजे से बाहर निकल जाना तो मैं समझ जाऊंगा बात समाप्त हो गई और जब तक समझ में ना आए तब तक तुम बाहर चले जाना चटाई तुम्हारी यहीं पड़ी रहने देना रोज लौट अपनी चटाई पर बैठना पूछना खोजना जिस दिन तुम्हें लगे बात पूरी हो गई उस दिन धन्यवाद भी मत देना क्योंकि जिस दिन ज्ञान हो जाता है कौन किसको धन्यवाद दे कौन गुरु कौन शिष्य और जिस दिन ज्ञान हो जाता है उस दिन कौन कहे कि मुझे ज्ञान हो गया क्योंकि मैं भी तो नहीं बचता है तो उस दिन तुम अपनी चटाई गोल करके चले जाना तो मैं समझ लूंगा कि बात पूरी हो गई अगर अर्जुन को सांख्य समझ में आ गया हो तो वो चटाई गोल करेगा और चला जाएगा उसकी समझ में कुछ आया नहीं हाँ उसे एक बात समझ में आई कि मैं जो एस्के जो पलायन करना चाहता हूं कृष्ण से ही उसकी दलील मिल रही है कृष्ण कहते हैं ज्ञान ही काफी है ऐसी सांख्य की निष्ठा है और सांख्य की निष्ठा परम निष्ठा है श्रेष्ठतम जो मनुष्य सोच सका है आज तक वो सांख्य के सार सूत्र है क्योंकि ज्ञान अगर सच में ही घटित हो जाए तो जिंदगी में कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाता है फिर कुछ भी ज्ञान के प्रतिकूल करना असंभव है लेकिन तब अर्जुन को पूछने की जरूरत ना रहेगी बात समाप्त हो जाती लेकिन वो पूछता है कि हे hey कृष्ण आप कहते हैं ज्ञान ही परम है तो फिर मुझे इस युद्ध की झंझट में इस कर्म में क्यों डालते है? अगर उसे ज्ञान ही हो जाए तो युद्ध झंझट ना होगी ज्ञानवान को जगत में कोई भी झंझट नहीं रह जाती इसका यह मतलब नहीं है कि झंझटें समाप्त हो जाती इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ज्ञानवान को झंझट झंझट नहीं खेल मालूम पड़ने लगती अगर उसे ज्ञान हो जाए तो वो यह ना कहेगा इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों डालते क्योंकि जिसे अभी कर्म भयंकर दिखाई पड़ रहा है उसे ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान हो जाए तो कर्म लीला हो जाता है ज्ञान हो जाए तो कर्म अभिनय एक्टिंग हो जाता है वो नहीं हुआ है इसलिए कृष्ण को गीता आगे जारी रखनी पड़ेगी सच तो यह है कि कृष्ण ने जो श्रेष्ठतम है वो अर्जुन से पहले कहा इस बड़ी भ्रांति पैदा हुई सबसे पहले कृष्ण ने सांख्य की निष्ठा की बात कही वो श्रेष्ठतम है साधारणता कोई आदमी होता तो अंत में कहता है दुकानदार अगर कोई होता कृष्ण की जगह तो जो श्रेष्ठतम है उसके पास वो अंत में दिखाता है निकृष्ट को बेचने की पहले कोशिश चलती अंत में जब निकृष्ट खरीदने को ग्राहक राजी ना होता तो वो श्रेष्ठतम दिखाता कृष्ण कोई दुकानदार नहीं है वो कुछ बेच नहीं रहे वो श्रेष्ठतम अर्जुन से पहले कह देते हैं कि सांख्य की निष्ठा श्रेष्ठतम है वो मैं तुझे कह देता हूं अगर उससे बात पूरी हो जाए तो उसके ऊपर फिर कुछ बात करने को नहीं बचती दूसरे अध्याय पर गीता खत्म हो सकती थी अगर अर्जुन पात्र होता लेकिन अर्जुन पात्र सिद्ध नहीं हुआ कृष्ण को श्रेष्ठ से एक कदम नीचे उतर के बात शुरू करनी पड़ी अगर श्रेष्ठ तुम समझ में ना आए तो फिर श्रेष्ठ से नीचे समझाने की वे कोशिश करते हैं अर्जुन का सवाल बता देता है कि सांख्य उसकी समझ में नहीं पड़ा क्योंकि समझ के बाद प्रश्न गिर जाते हैं इसे भी ख्याल में ले लें तौर से हम सोचते हैं कि समझदार को सब उत्तर मिल जाते गलत है वो बात समझदार को उत्तर नहीं मिलते समझदार के प्रश्न गिर जाते हैं समझदार के पास प्रश्न नहीं बचते असल में समझदार के पास पूछने वाला ही नहीं बचता असल में समझ में कोई प्रश्न ही नहीं है ज्ञान निष्प्रश्न है क्योंकि ज्ञान में कोई भी प्रश्न उठता नहीं ज्ञान मौन और शून्य है वहां कोई प्रश्न बनता नहीं ऐसा नहीं की ज्ञान में सब उत्तर है बल्कि ऐसा कि ज्ञान में कोई प्रश्न नहीं है ज्ञान प्रश्न शून्य है अगर सांख समझ में आता तो अर्जुन के प्रश्न गिर जाते लेकिन वो वापस अपनी जगह फिर खड़ा हो गया अब वो सांख्य को ही आधार बना के प्रश्न पूछता है अब ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि सांख मेरी समझ में आ गया तो अब मैं तुमसे कहता हूं कृष्ण कि मुझे इस भयंकर युद्ध और कर्म में मत डालो लेकिन उसका भय अपनी जगह खड़ा युद्ध से भागने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी पलायन अपनी जगह खड़ा जीवन को गंभीरता से लेने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी सांख्य कहेगा कि जीवन को गंभीरता से लेना व्यर्थ क्योंकि जो कहेगा कि ज्ञान ही सब कुछ है उसके लिए कर्म गंभीर नहीं रह जाते कर्म खेल हो जाते हैं बच्चों के सांख्य हम सबको जो कर्म में लीन है जो कर्म में रस से भरे हैं या विरस से भरे हैं कर्म में भाग रहे हैं या कर्म से भाग रहे हैं सांख्य की दृष्टि में हम छोटे बच्चों की तरह हैं जो नदी के किनारे रेत के मकान बना रहे हैं बड़े कर्म में लीन है और अगर उनके रेत के मकान को धक्का लग जाता है तो बड़े दुखी और बड़े पीड़ित सांख्य कहता है कर्म स्वप्न से ज्यादा नहीं है अगर ये समझ में आ जाए तो कृष्ण के सामने और प्रश्न उठाने की अर्जुन को कोई जरूरत नहीं ये समझ में नहीं आया है फिर भी ना समझी भी समझदारी के प्रश्न खड़े कर सकती और अर्जुन वैसा ही प्रश्न खड़ा कर रहा है कृपया स्पष्ट करें कि ज्ञान निष्ठा अर्थात साख और कर्म निष्ठा अर्थात योग क्या अपने में पूर्ण नहीं है अथवा क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं और उनमें विरोध दिखाई पड़ने का क्या कारण है सांख्य और योग में विरोध नहीं है लेकिन सांख्य की दिशा जिस व्यक्ति के लिए अनुकूल है उसके लिए योग की दिशा प्रतिकूल है जिसे योग की दिशा अनुकूल है उसे सांख्य की दिशा प्रतिकूल है सांख और योग में विरोध नहीं है लेकिन इस जगत में व्यक्ति दो प्रकार के है व्यक्तियों का टाइप दो प्रकार का है और इसलिए किसी के लिए सांख्य बिल्कुल गलत हो सकता है और किसी के लिए योग बिल्कुल सही हो सकता है और किसी के लिए योग बिल्कुल गलत हो सकता और सांख्य बिल्कुल सही हो सकता दो तरह के व्यक्ति हैं जगत में अभी गुस्ताब जुंग ने व्यक्तियों के दो मोटे विभाजन किए हैं एक को गुस्ताब जुंग कहता है एक्स्ट्रावर्ष और दूसरे को कहता है इंट्रोव एक वे वेजो बहिर्मुखी एक वे जो अंतर्मुखी जो व्यक्ति अंतर्मुखी है उनके लिए योग जरा भी काम का नहीं जो व्यक्ति अंतर्मुखी है उनके लिए सांख्य पर्याप्त है पर्याप्त से ज्यादा है जो व्यक्ति बहिर्मुखी है सांख्य उनकी पकड़ में ही नहीं आएगा कर्म ही उनकी पकड़ में आएगा क्योंकि ध्यान रहे कर्म के लिए बाहर जाना जरूरी है और ज्ञान के लिए भीतर जाना जरूरी है कर्म अगर कोई भीतर करना चाहे तो नहीं कर सकता आप भीतर कर्म कर सकते हैं। कर्म के लिए बहर मुख होना जरूरी है बाहर जाना जरूरी है कर्म के लिए अपने से बाहर निकलना पड़ेगा तो ही कर्म हो सकता है इसलिए जितना कर्मठ व्यक्ति उतना अपने से बाहर चला जाता है चांद तारों पर चला जाता है भीतर नहीं आ सकता योग बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है सांख्य अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है और इस तरह के दो तरह के व्यक्ति हैं इन दो तरह के व्यक्तियों में विरोध है सांख और योग में विरोध नहीं है इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है क्योंकि अक्सर व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है है नहीं अब महावीर बुद्ध है शंकर या नागार्जुन इनके बीच जो भी विरोध हमें मालूम पड़ते हैं वो इन व्यक्तियों के विरोध है जिस सत्य जिस अनुभूति जिस अलौकिक जगत की वे बात कर रहे हैं वहां कोई विरोध नहीं है लेकिन जिस मार्ग से वे पहुंचे हैं वहां भिन्नता है भिन्नता ही नहीं विरोध भी है अब जैसे एक बहिर्मुखी व्यक्ति है तो उसके लिए धर्म सेवा बनेगी अंतर्मुखी व्यक्ति है उसके लिए धर्म ध्यान बनेगा अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए सेवा की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए ध्यान की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी कि भीतर डूब के क्या होगा जो भी है करने का बाहर है जो भी होने की संभावना है बाहर है ये दो तरह के व्यक्ति हैं मोटे हिसाब से आमतौर से कोई भी व्यक्ति एकदम एक्सट्रोवर्ट और एकदम इंट्रोवर्ट नहीं होता ये मोटे विभाजन है हम सब मिश्रण होते हैं कुछ अंतर्मुखी कुछ बहिर्मुखी मात्राओं के फर्क होते कभी होता है कि 90 प्रतिशत व्यक्ति बहिर्मुखी होता है 10 प्रतिशत अंतर्मुखी होता है आमतौर से व्यक्ति मिश्रित होते हैं ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति शुद्ध रूप से अंतर्मुखी हो क्योंकि शुद्ध रूप से अंतर्मुखी व्यक्ति एक क्षण भी जी नहीं सकता भोजन करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा स्नान करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा अंतर्मुखी व्यक्ति अगर 100 प्रतिशत हो तो तत्काल मृत्यु घटित हो जाएगी बहिर्मुखी व्यक्ति भी अगर सौ हो तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी क्योंकि निद्रा भी चाहिए जिसमें भीतर जाना पड़ेगा विश्राम भी चाहिए जिसमें अपने में डूबना पड़ेगा काम से छुट्टी अवकाश भी चाहिए मित्रों परिजनों से बचाव भी चाहिए अन्यथा उसका अपने अंतर जीवन के स्रोतों से संबंध टूट जाएगा वो समाप्त हो जाएगा इसलिए ये जो विभाजन है सैद्धांतिक है व्यक्ति मात्राओं के फर्क होते हैं 90 प्रतिशत कोई व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता 10 प्रतिशत अंतर्मुखी हो सकता अर्जुन जो है एक्सट्रोवर्ट अर्जुन जो है बहिर्मुखी व्यक्ति इसलिए सांख्य की बात उसकी समझ में पढ़नी असंभव है या इतनी थोड़ी सी पढ़ सकती है कि उससे वो नए सवाल उठा सकता है लेकिन उससे उसके जीवन का समाधान नहीं हो सकता क्यों अर्जुन बहिर्मुखी क्यों है अर्जुन का सारा जीवन छत्री के शिक्षण का जीवन है सारे जीवन कुछ करने और करने में कुशलता पाने में बीता है सारा जीवन दूसरे को ध्यान में रख के बीता है प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में संघर्ष में युद्ध में छत्री इंट्रोवर्ट आदमी छत्री नहीं हो सकता और अगर अंतर्मुखी आदमी छत्री के घर में भी पैदा हो जाए तो भी छत्री नहीं रह सकता जैनों के 24 तीर्थंकर छत्रियों के घर में पैदा हुए लेकिन छत्री नहीं रह सके वे सब इंटोवर्ट हैं। महावीर अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। बाहर के जगत में उन्हें कोई अर्थ मालूम नहीं होता बुद्ध छत्री घर में पैदा हुए लेकिन छत्री नहीं रह सके बाहर का वो विस्तार कर्मों का वो जाल उन्हें बेमानी मालूम पड़ा छोड़ के हट गए अगर ब्राह्मण के घर में भी बहिर्मुखी व्यक्ति पैदा हो जाए जैसे परशुराम तो ब्राह्मण नहीं रह सकता छत्री हो जाएगा। अगर छत्री अनिवार्य रूपेण बहिर्मुखी होता है अगर छत्री होने में उसे सफल होना है अर्जुन कहना चाहिए छत्री होने का आदर्श है छत्री जैसा हो सकता है वैसा व्यक्तित्व है कृष्ण ने सबसे उसे सांख्य की निष्ठा कही सबसे पहले क्योंकि अर्जुन बातें ब्राह्मणों जैसी कर रहा है अर्जुन आदमी छत्री जैसा सवाल ब्राह्मणों जैसे उठा रहा है युद्ध के मैदान पर खड़ा है लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है वो गुरुकुलों में पूछने जैसे प्रश्न जो पूछ रहा है वो किसी बुद्ध से किसी बोधी वृक्ष के नीचे बैठकर वन के एकांत में पूछने जैसे प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है युद्ध के समारंभ के शुरुआत में जबकि संखनाद हो चुका और योद्धा आमने सामने आ गए और जब घड़ी भर की देर नहीं है कि लहू की धारे बह जाएंगी ऐसे क्षण में वो जिज्ञासाएं जो कर रहा है वो ब्राह्मण जैसी हैं। कृष्ण ने बड़ी ही अंतरदृष्टि का प्रमाण दिया है क्योंकि बात वो ब्राह्मण जैसी कर रहा है इसलिए ब्राह्मण की जो चरम उत्कृष्ट संभावना है सांख्य कृष्ण ने सबसे पहले वही कह दी उन्होंने कहा कि कि अगर तू सच में ही ब्राह्मण की स्थिति में आ गया है तो सांख्य की बात पर्याप्त होगी ज्ञान पर्याप्त होगा उससे कुछ हल नहीं हुआ अर्जुन वहीं के वहीं रहा जैसे घड़े पर पानी गिरा और बह गया दूसरा अध्याय व्यर्थ गया है अर्जुन पर अर्जुन पर अगर सार्थक हो जाता तो गीता वहीं बंद हो जाती आगे गीता के चलने का उपाय न था अब कृष्ण को एक एक कदम नीचे उतरना पड़ेगा वो एक एक कदम नीचे उतर के अर्जुन से बात करेंगे शायद एक सीढ़ी नीचे की बात अर्जुन की समझ में आ जाए इतना तय हो गया कि ब्राह्मण वो नहीं है वो उसका स्वधर्म नहीं है वो उसका व्यक्तित्व नहीं है सांख बेकार गया सांख बेकार है इसलिए नहीं अर्जुन पर बेकार गया के लिए बेकार है। लेकिन कृष्ण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था इसलिए सबसे पहले सांख्य की बात कर ली आपने अभी अभी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ अंतर्मुखी है और कुछ बहिर्मुखी इसका अर्थ क्या यह है कि व्यक्ति को सांख्य और योग दोनों की साधना साथ साथ करनी पड़ेगी नहीं दोनों की साधना साथ साथ नहीं की जा सकती दो रास्तों पर कभी भी एक साथ नहीं चला जा सकता है और जो दो रास्तों पर एक साथ चलेगा वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा चल ही नहीं सकेगा न ना दो नावों पर एक साथ सवार हुआ जा सकता है और जो दो नावों पर एक सांस सवार होगा वो सिर्फ डूबेगा वो कहीं पहुंच नहीं सकता है जब मैंने कहा कि व्यक्ति में मात्राएं तो जिस व्यक्ति में जिस तत्व की ज्यादा मात्रा है उसे उसी मार्ग पर जाना होगा मार्ग तो एक ही चुनना होगा अगर वो बहिर्मुखी है अधिक मात्रा में तो योग मार्ग है अगर अंतर्मुखी है अधिक मात्रा में तो सांख्य मार्ग है मार्ग तो चुनना ही होगा दोनों पर नहीं चला जा सकता और इसलिए एक बात और आपसे कह दूं इसीलिए जो व्यक्ति जिस मार्ग से पहुंचेगा वो बलपूर्वक कहेगा कि मेरा ही मार्ग ठीक है उसके कहने में कोई गलती नहीं है वो पहुंचा है उस मार्ग से और वो बलपूर्वक ये भी कहेगा कि दूसरे का मार्ग ठीक नहीं है जानते हुए भी कि दूसरे का मार्ग भी ठीक है पर ऐसा क्यों कहेगा क्योंकि अगर वो ऐसा कहे कि वो मार्ग भी ठीक है ये मार्ग भी ठीक है तो जिन लोगों को मार्ग पर चलना है उनके लिए चुनाव कठिन होता चला जाता है इसलिए दुनिया में जब से इकलेक्टिक रिलीजन पैदा हो गए जैसे थियोसोफी, जिसने कहा कि सब मार्ग ठीक है तो उस मार्ग पर कोई आदमी चला नहीं कभी हम हाँ लोग किताब पढ़ लिये जब सब मार्ग ठीक है तो चुनाव मुश्किल हो गए जब से दुनिया में कुछ ऐसे लोगों ने बात करनी शुरू की कि सभी ठीक है तब से करीब करीब मतलब यह हुआ कि सभी बेकार है कुछ भी ठीक नहीं है जो अंतता मतलब हुआ जब हम कहने लगते हैं सभी ठीक हैं, तो करीब करीब बात ऐसी हो जाती है कि गलत कुछ भी नहीं है और अंततः मनुष्य के मन पर जो परिणाम होता है वो ये होता है कि सभी गलत है इसलिए सांख अनिवार्य रूप से कहेगा कि गलत है कर्म की बात ज्ञान ही सही है और मैं मानता हूं इसमें करुणा है इसमें डॉगोमेटिज्म नहीं है इस बात को ठीक से समझ लेना है इसमें कोई रूढ़िवाद नहीं है इसमें सिर्फ करुणा है क्योंकि वो जो विराट मनुष्य जाति है उसे चुनाव करना है एक एक आदमी को डिसीजन लेना है कहां चले अगर सभी ठीक है तो आदमी इन डिसी हो जाता है वो अनिश्चय में पड़ जाता है वो सिर्फ खड़ा रह जाता है अगर चौरस्ते पर आप किसी से पूछे कि कौन सा रास्ता नदी पहुंचता है और वो कहे कि सभी रास्ते नदी पहुंचते तो बहुत संभावना यह है कि आप चौरस्ते पर खड़े रह जाएं और दूसरे आदमी की प्रतीक्षा करें जो एक रास्ता बता सकता हो साक्ष कहेगा ठीक है ज्ञान योग कहेगा ठीक है साधना कर्म श्रम उनके कहने में करुणा है व्यक्तियों को जिनसे ये बात कही जा रही है उनके सामने स्पष्ट चुनाव चाहिए लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने को अपने तौल के मार्ग इसलिए गीता एक अर्थ में अद्भुत ग्रंथ है न कुरान इस अर्थ में अद्भुत है न बाइबल इस अर्थ में अद्भुत है न महावीर के वचन न बुद्ध के इस अर्थ में अद्भुत है किसी और अर्थ में वो सारी चीजें अद्भुत है लेकिन गीता एक विशेष अर्थ में अद्भुत है कि उसमें सब तरह के व्यक्तियों के मार्गों की चर्चा हो गई उसमें सब तरह की संभावनाओं पर चर्चा हो गई क्योंकि अर्जुन पर कृष्ण ने सभी तरह की संभावनाओं की बात की एक एक संभावना बेकार होती गई वो दूसरी संभावना की बात करते चले गए ऐसे अर्जुन के बहाने कृष्ण ने प्रत्येक मनुष्य के लिए संभावना का द्वार खोल दिया है लेकिन उससे उलझन भी पैदा हुई उलझन यह पैदा हुई कि कृष्ण जब सांख्य की बात करते हैं तो वह कहते हैं सांख्य परम है तब वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो सांख्य स्वयं बोलना ही पड़ेगा जब वे योग की बात करते हैं तो लगता है योग परम है जब भक्ति की बात करते हैं तो लगता है कि भक्ति परम इससे एक उपद्रव जरूर हुआ है वो उपद्रव यह हुआ कि भक्त ने पूरी गीता में से भक्ति निकाल डाली निकाल ली भक्ति और पूरी गीता पर भक्ति को थोप देने की कोशिश की रामानुज बल्लभ निम्बार्क सब की टीकाएं पूरी गीता पर भक्ति को थोप देती ज्ञानियों ने ज्ञान निकाल लिया और पूरी गीता पर ज्ञान थोपने की कोशिश की शंकर कर्मियों ने कर्म निकाल लिया तिलक और पूरी गीता पर कर्म को थोपने की कोशिश की लेकिन कोई भी सत्य को ठीक से नहीं समझ पाया कि गीता समस्त मार्गों का विचार है और जब एक मार्ग की कृष्ण बात करते हैं तो उस मार्ग से वे इतने लीन और एक हो जाते हैं कि वे कहते हैं परम है, यही परम है जब अर्जुन पर वो व्यर्थ हो जाता है तब वे दूसरे मार्ग की बात करते हैं तब वे अर्जुन से फिर कहते हैं यही परम है दिस इज दि अल्टीमेट यही सत्य है पूर्ण क्योंकि अर्जुन को वो फिर चाहते हैं कि इसे चुन ले और अर्जुन वैसे ही अनिश्चय मना है अगर कृष्ण भी भीतवाद में बोले कि शायद ये ठीक है शायद वो ठीक है तो अर्जुन के लिए चुनाव असंभव है अगर कृष्ण ये कहेंगे कि वो भी ठीक है ये भी ठीक है किसी के लिए वो ठीक है किसी के लिए ये ठीक है कभी वो ठीक है कभी ये ठीक है तो अर्जुन जो इन डिसीजन में पड़ा है जो अनिर्णय में पड़ा है जो चिंता में पड़ा है जिसे मार्ग नहीं सूचता उसके लिए कृष्ण मार्ग नहीं बना सकेंगे मार्ग नहीं दे सकेंगे इसलिए कृष्ण जब कहते हैं यही परम है तो वे की आंख में झांक रहे हैं और देख रहे हैं कि शायद ये उसे ठीक पड़ जाए तो उसके लिए यही परम हो जाए इसलिए गीता विशिष्ट है इस अर्थ में कि अब तक सत्य तक पहुंचने के जितने द्वार है कृष्ण ने उन सबकी बात की लेकिन वो बात सिंथेटिक नहीं है वो बात गांधी जी जैसी नहीं है वो बात ऐसी नहीं है कि वो भी ठीक है ये भी ठीक है कृष्ण कहते हैं जो ठीक है उसके लिए वो परम रूप से ठीक है बाकी उसके लिए सब गलत है दूसरा किसी के लिए ठीक है तो वो उसके लिए परिपूर्ण रूप से ठीक है एप्सल्यूट निरपेक्ष ठीक है और बाकी उसके लिए सब गलत है गीता बड़ी हिम्मतवर किताब है और इतने हिम्मत के लोग कम होते हैं जो अपनी ही बात को जिसे उन्होंने दो क्षण पहले कहा दो क्षण बाद कह सकें कि वो बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल ठीक है और दो क्षण बाद इसको भी कह सके ये बिल्कुल गलत है और अब जो मैं कह रहा हूं वही बिल्कुल ठीक इतना असंगत होने का साहस केवल वही लोग कर सकते हैं जो भीतर रूप से परम संगति को उपलब्ध हो गए और अन्य लोग नहीं कर सकते तो बार बार ख्याल में आएगा आपको कि कृष्ण जब भी जो कुछ कहते हैं अपसलूट निरपेक्ष कहते हैं जब जो कुछ कहते हैं उसे पूर्णता से कहते हैं ख्याल यही है कि वो इतनी पूर्णता में ही अर्जुन के लिए चुनाव बन सकता है अन्य था चुनाव नहीं बन सकता है इसलिए दुनिया में जब से बहुत कम हिम्मत के दयालु लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है सब ठीक है और सबकी खिचड़ी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं तब से उन्होंने ना हिंदू को ठीक से हिंदू रहने दिया न मुसलमान को ठीक से मुसलमान रहने दिया न अल्लाह के पुकारने में ताकत रह गई न राम को बुलाने में हिम्मत रह गई अल्लाह इस पर तेरे नाम बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाते बिल्कुल मर जाते उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती उसमें कोई ताकत ही नहीं रह जाती एक व्यक्ति के लिए उसका निर्णय सदा परम होता है वो निर्णय उसी तरह का है कि मैं किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाऊं तो उस प्रेम के क्षण में मैं उसे कहता हूं कि तुझसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं और ऐसा नहीं है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं ऐसा मुझे उस क्षण में दिखाई ही पड़ता है ऐसा भी नहीं है कि कल मैं इसे बदल जाऊंगा तो आप कहें कि कल आप हाँ बदल गए तो उस दिन आपने धोखा दिया था नहीं तब भी उस क्षण में मैंने ऐसा ही जाना था और वो मेरे पूरे प्राणों से निकला था कि तुस्से ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है उस क्षण के लिए मेरे पूरे प्राणों की पुकार वही थी कृष्ण जैसे लोग क्षण जीवी होते लिविंग मूवमेंट टू मूवमेंट जब वो शांख की बात करते हैं तो वो शांख के साथ इस प्रेम में पड़ जाते हैं कि वो कहते हैं सांख परम अर्जुन शांख से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं और जब वो भक्ति के प्रेम में पड़ जाते हैं क्षण भर के बाद तो वो कहते हैं अर्जुन भक्ति ही मार्ग है उसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है इसे ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें कोई तुलनात्मक कोई कंपेरेटिव बात नहीं है जब कृष्ण कहते हैं सांख्य परम है या जब मैं कहता हूं किसी स्त्री से कि तुष्ट सुंदर और कोई भी नहीं है तब मैं दुनिया की स्त्रियों से उसकी तुलना नहीं कर रहा असल में मेरे लिए वो अतुलनीय हो गई है इसलिए दुनिया में कोई स्त्री उसके मुकाबले नहीं तुलना नहीं कर रहा मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा सारी तस्वीरें रख के जांच नहीं कर रहा कि इससे सुंदर कोई स्त्री है या नहीं ना मैंने सारी दुनिया की स्त्रियां देखी है ना जानने का सवाल है न इस क्षण में मेरे पूरे प्राणों की आवाज है कि तुझसे सुंदर और कोई भी नहीं वो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुझे प्रेम करता हूं और जहां प्रेम है वहां परम एप्सल्यूट प्रकट होता है और कृष्ण जब सांख की बात करते हैं तो वो सांख के साथ उसी तरह प्रेम में है जैसे कोई प्रेमी और अगर इतने प्रेम में ना हो तो गीता में इतने प्राण नहीं हो सकते थे तब किताब भगवत गीता नहीं कही जा सकती थी तब वो भगवान का वचन नहीं कही जा सकती थी भगवान का वचन वो इसीलिए कही जा सकी वह इसीलिए गीत गोविंद बन गई सिर्फ इसीलिए कि प्रतिपल कृष्ण ने जो भी कहा उसके साथ वे इतने एक हो गए कि रक्ति भर का फासला ना रहा सांख्य की बात करते वक्त वे सांख्य हो जाते भक्ति की बात करते वक्त वे भक्त हो जाते योग की बात करते वक्त वे महायोगी हो जाते अतीत गिर जाता भविष्य शेष नहीं रहता जो सामने होता है उसके साथ वे पूरे एक हो जाते इसे ख्याल में रखेंगे तो उनके वचन तुलनात्मक नहीं एक अध्याय दूसरे अध्याय से तुलना नहीं की गई एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से एक निष्ठा दूसरी निष्ठा से तौली नहीं गई प्रत्येक निष्ठा अपने में परम है निश्चित ही जो भी उस निष्ठा से पहुंचता है उसके लिए उस श्रेष्ठ कोई निष्ठा नहीं रह जाती बहिर्मुखी व्यक्ति साधना करते करते यदि होता जाए तो क्या अपना रास्ता जीवन में आगे जाकर उसे बदलना चाहिए नहीं ऐसा होता नहीं बहिर्मुख व्यक्ति बढ़ते बढ़ते सारे ब्रह्म से एक हो जाता है बहरमुख व्यक्ति बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंच जाता है जहां बाहर कुछ शेष नहीं रहता सारे बहिर से उसका एकात्म हो जाता है जिस दिन सारे बहिर से उसका एकात्म हो जाता है उस दिन भीतर भी कुछ नहीं रह जाता बाहर भी कुछ नहीं रह जाता लेकिन वो बाहर के साथ एक होकर स्वयं को और सत्य को पाता है तब वो कहता है ब्रह्म मैं हू वो सारे ब्रह्म से एक हो जाता है पूर्ण मैं हूं तब वो पूरे पूर्ण से एक हो जाता है तब चांद तारे उसे अपने भीतर घूमते हुए मालूम पड़ते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर डूबते डूबते इतना भीतर डूब जाता है कि भीतर भी नहीं बसता शून्य हो जाता है तब तो वो कह पाता है मैं हूं ही नहीं जैसे दिए की लौ बुझ गई और खो गई ऐसा ही सब खो गया बहेर मुखी व्यक्ति अंततः पूर्ण को पकड़ पाता है अंतर्मुखी व्यक्ति अंततः शून्य को पकड़ पाता है और शून्य और पूर्ण दोनों एक ही अर्थ रखते लेकिन बहिर मुखी व्यक्ति बाहर की यात्रा कर करके पहुंचता है अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर की यात्रा कर करके पहुंचता है बहिर मुखी व्यक्ति अंततः अपने अंतस को बिल्कुल काट के फेंक देता है भीतर कुछ बचता ही नहीं बाहर ही बचता है अंतर्मुखी व्यक्ति बाहर को भूलते भूलते इतना भूल जाता है कि बाहर कुछ बचता ही नहीं और बड़े मजे की बात है कि बाहर और भीतर दोनों एक साथ बचते एक नहीं बच सकता दो में से इसलिए एक खोता है तो दूसरा तत्काल खो जाता है अगर आप बाहरी बाहर बचे और भीतर कुछ ना बचे तो बाहर भी खो जाएगा क्योंकि बाहर फिर किसका बाहर होगा उसके लिए एक भीतर चाहिए भीतर के कारण ही वो बाहर है अगर भीतर ही बचे और बाहर बिल्कुल ना बचे तो उसे भीतर कैसे कहिएगा वो किसी बाहर की तुलना और अपेक्षा में भीतर है असल में जैसे आपके कोट का खीसा है उसका एक हिस्सा भीतर है जिसमें आप हाथ डालते और एक हिस्सा उसका बाहर है जो लटका हुआ है क्या आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि खीसे का भीतर ही भीतर बचे और बाहर ना बचे आपका घर है कभी आप सोच सकते हैं कि घर का भीतर ही भीतर बचे और घर का बाहर ना बचे अगर भीतर ही भीतर बचे और बाहर ना बचे तो भीतर भी ना बचेगा अगर बाहरी बाहर बचे और भीतर ना बचे तो बाहर भी ना बचेगा बाहर और भीतर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दो रास्ते हैं या तो बाहर को गिरा दो या भीतर को गिरा दो, दोनों गिर जाएंगे और तब जो शेष रह जाएगा जो बाहर और भीतर दोनों में था जो बाहर और भीतर दोनों के पार भी था वो जो बचेगा उसे हम ब्रह्म कहें अगर हमने बाहर से यात्रा की हो या उसे हम शून्य कहें निर्वाण कहें अगर हमने भीतर से यात्रा की हो जिन लोगों ने परमात्मा को पूर्ण की तरह सोचा है वे बहिर यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने परमात्मा को शून्य की तरह सोचा है वो अंतर यात्रा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि योग की साधना करते करते बहर साधना करते करते एक दिन फिर सांख्य की साधना करनी पड़ेगी कोई जरूरत नहीं योग ही पहुंचा देगा इसे एक और तरह से समझ लें तो ख्याल में आ जाए एक आदमी दस की संख्या पर खड़ा है वो दस की संख्या से अगर ग्यारह और बारह ऐसा बढ़ता चला जाए तो भी असीम पर पहुंच जाएगा एक जगह आएगा जहां सब संख्याएं खो जाएंगी अगर वो दस से नीचे उतरे नौ आठ पीछे लौटता है तो एक के बाद शून्य आ जाएगा जहां सब संख्याएं खो जाएंगी आप किसी भी तरफ यात्रा करें संख्या खोएगी। और जब संख्या खो जाएगी तो आपने कहा से यात्रा की थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो बचेगा संख्या के बाहर वो एक ही होने वाला है इसे पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह भी ख्याल में ले लेना चाहिए कुछ लोग हैं जिनको विधायक शब्द प्रीति कर लगते हैं वे वही लोग हैं जो बहरमुखी है कुछ लोग हैं जिन्हें नकारात्मक निषेधात्मक शब्द प्रीति कर लगते हैं वे वही लोग हैं जो अंतर्मुखी जैसे बुद्ध तो बुद्ध को नकारात्मक शब्द बड़े प्रीति कर लगते हैं अगर उन्हें परमात्मा भी प्रकट होगा तो नहीं के रूप में प्रकट होगा नथिंग के रूप में प्रकट होगा शून्य के रूप में प्रकट होगा इसलिए बुद्ध ने अपने मोक्ष के लिए जो नाम चुना वो है निर्वाण अब निर्वाण का मतलब होता है दिए का बुझ जाना जैसे दिया बुझ जाता है बस ऐसे ही एक दिन व्यक्ति बुझ जाता है तब जो रह गया वो निर्वाण है कोई बुद्ध से पूछता है कि आप के निर्वाण के बाद क्या होगा तो बुद्ध कहते हैं दिया बुझ जाता है तो फिर क्या होता है शून्य के साथ एक हो जाता है तो बुद्ध का जोर नेगेटिव है नकारात्मक है वो अंतर्मुखी का जोर है दुनिया में जब भी अंतर्मुखी बोलेगा तो नकार की भाषा बोलेगा निगेशन की भाषा बोलेगा नहीं ने वो कहेगा ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं उस जगह पहुंचना है जहां कुछ भी ना बचे लेकिन जहां कुछ भी ना बचे वहीं सब कुछ बसता है एक पॉजिटिव भाषा है ये भी ये भी ये भी अगर सब जुड़ जाए तो जो बचता है वो भी सब कुछ है ये दो ही ढंग हैं। इनमें किसी भी तरफ आप चुन सकते हैं यात्रा और ये दोनों ढंग बड़े विरोधी मालूम पड़ते हैं जहां तक ढंग का संबंध है विरोधी है लेकिन जहां तक उपलब्धि का संबंध है कोई विरोध नहीं वहीं पहुंच जाते हैं सुनने से भी वहीं पहुंच जाते हैं पूर्ण से भी वहीं पहुंच जाते हैं नेति नेति कहकर भी वहीं पहुंच जाते हैं सब में परमात्मा को जानकर देखते मानकर सोचते अनुभव करते हुए भी पहुंचना है वहां जहां द्वैत ना बचे तो द्वैत दो तरह से शून्य हो सकता है मिट सकता है या तो सब स्वीकृत हो जाए या सब अस्वीकृत हो जाए या तो सब बंधन गिर जाए और या सब बंधन आत्मा ही हो जाए तब भी हो सकता है या तो बंधन बचे ही नहीं और या फिर बंधन ही सब कुछ आत्मा बन जाए तब भी बंधन नहीं बचते न तो योगी को सांख्य में जाना पड़ता ना सांख्य को योग में जाना पड़ता है लेकिन दोनों जहां पहुंच जाते हैं वो एक ही जगह है कहीं कोई बदलाव नहीं करनी पड़ती वे दोनों ही वहीं ले जाते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर देखने की बात है कि उसकी उसकी अपनी रुचि उसका अपना सौधर्म, उसका अपना लगाव विधायक के साथ की नकारात्मक के साथ पूर्ण के साथ की शून्य के साथ इसे ऐसा भी समझ लें अगर कोई भाव से भरा हुआ व्यक्ति है इमोशनल भावुक तो उसे पूर्ण की भाषा स्वीकार होगी और अगर कोई बहुत बौद्धिक बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है तो उसे नकार की इनकार की भाषा स्वीकार होगी तर्क इंकार करता है तर्क इलिमिनेट करता है काटता है ये भी बेकार ये भी बेकार ये भी बेकार फेंकता चला जाता है उस समय तक जबकि फेंकने को कुछ बचता ही नहीं तब कुछ फेंकने को नहीं बचता तो तर्क भी गिर जाता है कभी आपने देखा एक दिए की बाती बाती तेल को जलाती फिर सारे तेल को जला डालती फिर खुद जल जाती कभी आपने यह देखा कि बाती को आग की लपट जलाती फिर पूरी बाती जल जाती तो लपट भी बुझ जाती तर्क इंकार करता चला जाता है ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं आखिर में जब कुछ भी इंकार करने को नहीं बचता तो इंकार करने वाला तर्क भी मर जाता है श्रद्धा स्वीकार करती चली जाती ये भी ये भी ये भी और जब सब स्वीकार हो जाता है तो श्रद्धा की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती वो भी गिर जाती है और जहां तर्क और श्रद्धा दोनों ही गिर जाते हैं वहां एक ही मुकाम एक ही मंजिल एक ही मंदिर आ जाता है